Oh uh. योग अभ्यास करने वाले साधक को मन का अध्ययन निरंतर करना होता है जितना अधिक मन का अध्ययन करता है उतना ही अधिक मन को जान सकता है हमारा प्रसंग चल रहा है मन के स्वभावों को जानना मन का निरंतर अध्ययन करता हुआ साधक को यह बोध होता है मन में सात्विकता कब आती है मन में राजसिकता कब आती है और मन में तामसिकता कब आती है इन तीनों स्थितियों को जानता हुआ व्यक्ति ये एहसास करता है मेरे को किस स्थिति में रहना है सात्विक स्थिति में रहना है या राजसिक स्थिति में रहना है या तामसिक स्थिति में रहना है उसको अनुभूति होती है एहसास होता है मुझ आत्मा को किस स्थिति में रहना है मन को कैसा चलाना है ऐसा नहीं हो सकता कि वो निरंतर सात्विक स्थिति में रहे और संभव भी नहीं है कोई साधक ये सोचे ये सोचे यह विचार करे कि मैं निरंतर 2400 घंटे सात्विक स्थिति में रहूं। संभव नहीं है निरंतर 2400 घंटे व्यक्ति सात्विक स्थिति में नहीं रह सकता परिस्थिति विशेष में एक दिन के लिए हो सकता है पर उस एक दिन में भी 2400 घंटे वो निरंतर सात्विक स्थिति में नहीं रह सकता क्योंकि मन का एक और स्वभाव बताया योग में मन के लिए कहा चलम चुनाव वृत्ति मन का व्यापार निरंतर चलायमान है मन निरंतर एक स्थिति में नहीं रह सकता उसमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों पदार्थ होने के कारण से तीनों पदार्थ कार्यान्वित होंगे इसलिए मन को निरंतर सात्विक स्थिति में कोई भी नहीं रख सकता और यह जो सुना जाता है समस्थिति में रहना गीता के अनुसार प्रचलित है व्यक्ति सदा हमेशा सम में रहता है वो जो समस्थिति है वो क्या है वो सात्विकता नहीं है वो सदा हमेशा निरंतर सात्विक स्थिति में रहता हो उसी का नाम सम अवस्था हो ऐसा नहीं है समत्वम योगः उच ये जो समत्वम है वो सात्विकता की स्थिति निरंतरता हो ऐसा नहीं है तीनों की आवश्यकता है जब साधक मन का निरंतर अध्ययन करता रहता है उसको यह बोध होता है यह ज्ञात होता है कि मन क्या है सात्विकता क्या है राजसिकता क्या है तामसिकता क्या है उसका एहसास होता है और किस स्थिति में कौन सी स्थिति उभर कर के आती है और कौन सी स्थिति को उभारना है दोनों बातों को समझना है किस स्थिति में कौनसी स्थिति उभरती है और किस स्थिति में कौन सी स्थिति को उभारना है यह साधक को एहसास रहता है अनुभूति रहती है वो अच्छी तरह समझता है क्योंकि उसने मन का निरंतर अध्ययन किया हुआ है कर रहा है और आगे भी करेगा ये जो मन की स्थिति है वो निरंतर एक स्थिति में रहने का सम स्थिति में रहने का अर्थ है किस वक्त किस समय क्या स्थिति होनी चाहिए उसी स्थिति में वो होता है उसी का नाम है समत्वम सात्विक स्थिति में रहना चाहिए सात्विक बने रहना चाहिए हमेशा सात्विक अपने आप को बनाना चाहिए इसका ये अर्थ नहीं है ये मतलब नहीं है कि वो सोते वक्त भी सात्विक बने रहे जब शरीर को विश्राम की आवश्यकता हो उस स्थिति में रात्रि के काल में जब निद्रा लेने की स्थिति आए है उस समय भी वो नहीं मैं सात्विक रहूंगा तो नहीं चल सकता मूढ़ अवस्था में जाना होगा मूढ़ अवस्था को उभारना होगा और मूढ़ अवस्था को अच्छे ढंग से बखूबी से वही व्यक्ति ढंग से उभार सकता है जिसने मन पर अध्ययन किया हो मन को जाना हो समझाओ मन को चलाना सीखाओ आप देखेंगे आज पूरे विश्व में कितने ऐसे लोग होंगे जिनको नींद नहीं आती है नींद की बहुत बड़ी बीमारी है अनिद्रा के रोगी है सारी स्थितियां अच्छी हैं पर उनको नींद नहीं आती है पढ़े लिखे बहुत अच्छे हैं अच्छी अच्छी स्थितियों में रहते हैं किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है बाह्य दृष्टि से बौद्धिक दृष्टि से लेकिन अंदर से वो स्थिति नहीं है नींद नहीं आती है चिंता में रहते हैं टेंशन में रहते हैं डिप्रेशन में रहते हैं, मन को काबू में रखना एक अलग ही बात है अपने विषय में व्यक्ति काबू रख लेता है इंजीनियर व्यक्ति इंजीनियरिंग के विषय में जब उसको वो टेक्निकल कुछ करना होता है वो अपने क्षेत्र में वो बिल्कुल नियंत्रित रखता है अपने मन को तभी उस काम को कुशलता से कर लेता है वैद्य डॉक्टर अपने विषय में जब उसको चिकित्सा करनी होती है उसमें अपने आप को नियंत्रण रखता है ऑपरेशन करने वाला शल्य चिकित्सक जब गंभीर ऑपरेशन करता है वह अपने मन को अपने काबू में रखता है घंटों खड़े होकर के दूरबीन के माध्यम से माइक्रोस्कोप के माध्यम से किसी को ब्रेन का ऑपरेशन करना हो ब्रेन ट्यूमर निकालना हो हार्ट का ऑपरेशन किसी को करना हो वो ऐसे नहीं चल सकते अपने क्षेत्र में अपने विषय में अपने मन को काबू में रखना यह प्रत्येक व्यक्ति करता है परंतु उस क्षेत्र के अतिरिक्त और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जहां मन को नियंत्रण में रखना है वहां नहीं रख पाता व्यक्ति यह योगाभ्यास ही कर सकता है प्रत्येक क्षेत्र में अपने मन को काबू में रखना नियंत्रण में करना यह केवल योगाभ्यास ही कर सकता है जो वास्तव में अंदर से योग को लेकर के चलने वाला व्यक्ति कर सकता है तो मन की सात्विकता को राजसिकता को और तामसिकता को इन तीनों स्थितियों को अच्छी तरह अध्ययन करता जाता है और इस निष् पर इस निष्कर्ष पर चलता है इस निष्कर्ष को ले आता है हां अब मेरे को इस स्थिति में रहना है सात्विक स्थिति में रहना है शांत रखना अपने मन को दिन भर के व्यवहारों में मन को शांत बनाए रखता है परंतु उन व्यवहारों में भी कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं वहां पर तामसिकता राजसिकता को लाना होगा रजोगुन को उभारना होगा उन स्थितियों में भी रजोगुन को उभार करके उसको वो जो शीघ्रता करनी है उस कार्य को जो गति देना है उस कार्य को आगे बढ़ाना है वहां राजसिकता को लाए बिना उस कार्य को शीघ्रता से संपन्न नहीं किया जा सकता सतत सात्विकता में रहकर के किसी कार्य को शीघ्र नहीं कर सकते और उस शीघ्रता के साथ में एकाग्रता भी रहती है उसके पास में सर्वथा रजोगुण कोई उभारता हो ऐसा नहीं है सत्वगुण के साथ साथ रजोगुण को उभार करके उस कार्य को एकाग्रता से युक्त करता है इसलिए रजोगुण को भी उभारना पड़ता है राजसिक भी बनना पड़ता है योगी के लिए योगाभ्यासी के लिए कह रहा हूं उसकी आवश्यकता है ऐसे ही विश्राम की स्थिति है अब कोई कार्य नहीं करना है शारीरिक बाह्य कोई चेष्टा नहीं करनी है विश्राम देना है शरीर को विश्राम की आवश्यकता है शरीर थक गया है शरीर में क्लांति आ रही है शरीर टूट रहा है मानसिक स्तर पर भी विश्राम चाहिए शारीरिक स्तर पर भी विश्राम चाहिए तो तमोग को उभारना है और बखूबी से वो तमोगुन को ऐसा उभारता है जिससे कम समय में अधिक विश्राम हो सके कम समय में अधिक विश्राम हो सके जो तमोगुन को जितना उभारना है जिस स्थिति में मन के जाने पर वो पूरा तमोगुन काम आता है उस स्थिति में पहुंचा करके अपने आप को पूरा विश्राम लेता है पूरी नींद ले लेता है और उस स्थिति में तमोगुन ही उभरा है उस स्थिति में सत्वगुण उभरा हुआ नहीं रहता है लेश मात्र हो सकता लेष मात्र सत्वगुण की स्थिति हो सकती है पर पूर्ण रूप से तमोगुण को उभार करके वो अच्छी नींद ले लेगा आवश्यकता है उस स्थिति में सात्विक रहने की आवश्यकता नहीं है वो छे घंटे सोता हो पांच घंटे सोता हो जितने भी घंटे सोता हो ठीक प्रकार से नींद लेता है जब सुकून से जब कोई व्यक्ति उठता है और कह उठता है बहुत ढंग से सोया मैं बड़ी अच्छी नींद आई है ये।, ये हर व्यक्ति को अनुभूति होती है उसकी रोज की अनुभूति होती है बस अंतर इतना है कभी कभी कोई व्यक्ति ये कह उठता है आज मेरे को बहुत अच्छी नींद आई है सुकून से सोया हूं कोई ऐसी स्थिति शरीर में नहीं लग रही है कि शरीर में कोई क्लांति हो कोई थकावट हो शरीर में भारीपन हो सिर दर्द हो रहा हो प्रत्येक दिन उसकी यही स्थिति होती है जिस स्थिति में कभी कभी साधारण व्यक्ति कह उठता है कि आज बहुत अच्छी नींद हुई है और योगी की योगाभ्यासी की तो रोज की वही स्थिति होती है क्योंकि वो अपनी स्थिति को जानता है अपने मन को जानता है अपने मन को अपने काबू में रखता है और काबू में रख करके वो अपने मन को वैसा ही चलाता है उसको वो स्थिति आ जाती है जो मूढ़ता होनी चाहिए जो तामसिकता होनी चाहिए मन के अंदर वो स्थिति होती है उसका वो पूरा सदुपयोग करता है तामसिक बनना है मूढ़ बनना है लेकिन सदुपयोग करने के लिए दुरुपयोग करने के लिए नहीं है आलसी बनने के लिए नहीं है निठल्ला बनने के लिए नहीं है तामसिकता किसी को निठल्ला बनाने के लिए नहीं है कामचोर बनने के लिए नहीं है अकर्मण्यता के लिए नहीं है वो इसलिए वो उस तामसिकता का पूरा लाभ उठाता है यानी तामसिकता को कब उभारना है कब उसका सदुपयोग करना है उसको उसी रूप में ले आता है कब रासिकता को ला करके किसी कार्य को शीघ्रता प्रदान करना है कब शीघ्रता से किसी कार्य को कुशलतापूर्वक करना है तो आवश्यकता के अनुरूप उस रजोगुण को उभार करके वो राजसिक भी बन जाता है और बाकी स्थितियों में अपने आप को सात्विक बनाए रखता ही है तीनों स्वभावों को व्यवस्थित रूप से आवश्यकता के अनुसार जब चलाना होता है यही समत्वम है समत्वम योग उच्चतिक अर्थ ये नहीं है कि वो निरंतर 2400 घंटे अपने आप को सात्विक बनाए रखे तमोगुन को रजोगुन को उभारने नहीं दे ऐसा नहीं है इसका अर्थ इसलिए तमोगुन का तामसिकता का भी सदुपयोग करना है राजसिकता का भी सदुपयोग करना है सात्विकता का तो सदुपयोग होगा ही होगा तो इन तीनों स्थितियों का अध्ययन करता हुआ निरंतर मन को देखता हुआ व्यक्ति अपने मन को अपने काबू में रखता है ऐसी स्थिति में योग साधना योग साधना के रूप में हो सकती है साधक साधक के रूप में अपने आप को बनाए रख सकता है और मन के अंदर जो स्थिति है उभरने की रजोगुण की तमोगुण की उन स्थितियों को अच्छी तरह समझता है कब क्या उभर रहा है मेरे मन में उसको एहसास होता है अनुभूति होती है उसको यह स्पष्ट पता लगता है प्रत्यक्ष होता है अब मुझ में रजोगुण उभर रहा है उभर नहीं रहा है उभार रहा हूं यह स्थिति तमोगुण उभर नहीं रहा है उभर रहा हूं तामसिकता को मैं उत्पन्न कर रहा हूं राजसिकता को मैं उत्पन्न कर रहा हूं उसको यह एहसास होता है मन पर नियंत्रण जब व्यक्ति अध्ययन करता है मन को देखता रहता है जैसे किसी क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति इंजीनियरिंग में अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य को कुशलता पूर्वक कर रहा है तो उस स्थिति को कैसे वो अध्ययन करता जाता है एक वैज्ञानिक एक साइंटिस्ट किसी विषय को विषय बना करके उस पर किस प्रकार निरंतर अध्ययन कर रहा होता है वैसा ही योगाभ्यासी व्यक्ति साधक व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण अध्ययन करता रहता है मन को अपना विषय निरंतर बना रहता है जितना ध्यान मन पर देता है योगाभ्यासी उतना ध्यान और किसी कार्य पर नहीं दे सकता हाँ और कार्यों को करता हुआ व्यक्ति मन पर केंद्रित रहता है मन के माध्यम से उन कार्यों को संपन्न करने लगता है अपने आप कार्य नहीं हो सकते मन के माध्यम से हो सकते हैं और मन के माध्यम से होने वाले कार्य आत्मा के माध्यम से होंगे स्वयं के माध्यम से होंगे स्वयं संचालित कर रहा होता है जैसे लोग कह उठते हैं कि क्या करूं मन नहीं मानता मन तो करता जा रहा है अपने आप वो स्थिति कभी योगाभ्यासी में नहीं हो सकती यदि वास्तव में वो योगाभ्यासी है वास्तव में वो योग करना चाहता है और वास्तव में योग को अपने साथ जोड़ करके चलता है योग को अपने जीवन में उतारना चाहता है तो व्यक्ति को ऐसा ही करना होगा कभी ना कभी तो करना होगा आज नहीं तो कल करना ही होगा अपने आप को जब व्यक्ति साधक मानता है योगाभ्यासी मानता है आध्यात्मिक मानता है तो ऐसे व्यक्ति को यह करना होगा और जब नहीं करेगा तो जैसे और लोग चलते हैं वैसे वो ही चल वो भी चलेगा और लोगों में उस व्यक्ति में अंतर इतना है ये एक लेवल लगा हुआ व्यक्ति है एक चिन्ह उसको मिला हुआ है साधक है योगाभ्यास ही है आध्यात्मिक है लौकिक नहीं है वो चिन्ह तो मिल सकता है लेकिन उस चिन्ह का सदुपयोग वही व्यक्ति करेगा जब व्यक्ति मन पर ध्यान देता है मन को समझने का प्रयत्न करता है मन को ही देखता रहता है उसका लक्ष्य मन है क्योंकि वही मन वहां तक पहुंचाने वाला है जहां तक वो पहुंचना चाहता है उसका जो लक्ष्य है उसका जो उद्देश्य है उसका जो प्रयोजन है उस प्रयोजन तक यही मन ले जाने वाला है और मोटे तौर पर मैं कहूं ये गुरु एक प्रकार से जैसे कोई गुरु किसी विद्यार्थी को शिष्य को वहां तक पहुंचा देता है जहां तक वो पहुंचना चाहता है जिस विद्या को आत्मसात करना चाहता है व्यक्ति जिस विद्या को अपनाना चाहता है उस विद्या तक पहुंचाने वाला गुरु होता है ऐसे ही जिस आत्मा को जानना चाहता है परमात्मा को जानना चाहता है समाधि लगाना चाहता है मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है मुक्त होना चाहता है उस मुक्ति तक पहुंचाने का साधन यदि कोई है वो मन है जैसे लौकिक रूप से एक गुरु वहां तक पहुंचा सकता है जहां तक वो पहुंचना चाहता है उसी प्रकार से ये मन भी आध्यात्मिक दृष्टि से मुक्ति तक पहुंचाने वाला है बस अंतर इतना है मुक्ति तक पहुंचाने वाला ये जो मन है ये आत्मा द्वारा संचालित होता है यानी स्वयं के द्वारा संचालित होता है स्वयं के द्वारा संचालित होता है परंतु वो जान करके होता है अनजाने में नहीं होता है लौकिक व्यक्ति भी मन को चलाता है और आध्यात्मिक व्यक्ति भी मन को चलाता है लेकिन दोनों के चलाने में अंतर इतना है यह जानबूझकर के चलाता वो अनजाने में चलाता है और आध्यात्मिक व्यक्ति को जानबूझकर मन को चलाना होता है जिससे व्यक्ति निश्चित रूप से उस स्थान तक पहुंचेगा जिस स्थान तक वह पहुंचना चाहता है तो सात्विकता राजसिकता और तामसिकता इन तीनों स्थितियों को जान के ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है ओर अंतर शम शांति शांति वनस्पत शांतिर्शे देवा शांति शांति सर्व शांति शांतिर शांति शामा शांतिरे ओ शाति शांति शांति